तो तर्क संग्रह के लक्षण ग्रंथ में काल का लक्षण हम लोगों ने कल देखा अब काल के बाद में आती है दिशा नाम का एक द्रव्य तो दिशा नाम का जो द्रव्य है उसका लक्षण बताया जा रहा है प्राच्यादि व्यवहार हेतु जो प्राच्यादि व्यवहार है प्राच्य प्राच्यादि शब्द हैं मूल में था प्राची और आगे था आदि कौन सी संधि हुई प्राची और आदि यण संधि क्यों हुआ इकण चय क्या निमित्त है कैसे कब होती है यण संधि इक से अच पर हो तो इक के स्थान पर यणादेश होता इक कौन है ची में इकार और उससे अव्ययित पर है अच आदि वाला आकार तो प्राच्या बना, बन गया ना प्राच्या प्राच्यादि और यह है बहवरी समास इसलिए प्राची हैं आदि में जिनके उन्हें कहा जाएगा प्राच्यादय प्राच्यादय प्राची जिसके आदि में है वो है प्राच्यादि आदि शब्द से किन को लेना है आवाची, प्रतीचि उदीची ईशानी अग्नेयी ये सब दिशाएँ दसों दिशाएँ इसमें से प्राची तो दस दिशाओं में से एक दिशा विशेष का वाचक प्राची शब्द हुआ ना और आदि शब्द से बाकी नौ दिशाओं के वाचक शब्दों को लेना आवाची कहा जाता है दक्षिण दिशा को और प्रतीची कहा जाता है पश्चिम को उदीची कहा जाता है उत्तर को उत्तर दिशा उदीची इस प्रकार ये आदि शब्द से अन्य दिशाओं के वाचक शब्दों को लेना प्राची शब्द से तो लेना पूर्व दिशा का वाचक संस्कृत में प्राची शब्द हुआ और आदि शब्द से बाकी दिशाओं के वाचक शब्दों को लेना और आदि व्यवहार शब्द का अर्थ निकलेगा प्राची आदि शब्दों का जो व्यवहार व्यवहार यानी प्रयोग शब्द प्रयोग को व्यवहार कहते हैं ना केवल व्यवहार शब्द का अर्थ क्या निकलेगा शब्द प्रयोग व्यवहार शब्द प्रयोगो व्यवहार तो सभी शब्द प्रयोग को स, सभी शब्द प्रयोग का हेतु दिशा नहीं है शब्द विशेष के व्यवहार का यानी प्रयोग का जो हेतु है उसे दिशा कहा जाता है वे शब्द विशेष कौन हो गए दिशा के वाचक शब्द दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और इन दिशाओं के वाचक प्राची, वाची प्रतीचि उदीची ऊर्धवा इत्यादि दिशाओं के वाचक शब्दों का जो व्यवहार यानी प्रयोग तो प्राचा उसे कहा जाएगा प्राच्यादि व्यवहार इन शब्द शब्दों का प्रयोग वो हुआ प्राच्यादि व्यवहार शब्द का अर्थ दिशाओं के वाचक शब्दों का प्रयोग प्राच्यादी व्यवहार कहलाएगा और उस प्रयोग का जो हेतु है उसे कहा जाएगा प्राच्यादी व्यवहार हेतु दिशाओं के वाचक शब्दों के प्रयोग का कारण ये प्राचादी व्यवहार हेतु शब्द निकलेगा और ये जो है कारण जो होगा उसे दिक कहा जाता है दिक्क यानी दिशा दिशा होने से ही प्राची प्रतीची आवाची उदीची इत्यादि शब्द प्रयोग होता है यदि घट पदार्थ न हो तो घट शब्द का प्रयोग होगा क्या संसार में जो वस्तु है ही नहीं उसके वाचक शब्द का प्रयोग भी नहीं होता जो पदार्थ है ही नहीं तो उसका वाचक शब्द प्रयोग कैसे होगा ऐसे ही दिशाएं यदि न हो तो दिशाओं के वाचक प्राचादी व्यवहार प्राच्यादी शब्दों का प्रयोग भी नहीं होगा शब्द प्रयोग तो होता है शब्द किसके लिए अर्थ का ज्ञापन करने के लिए अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्द का व्यवहार होता है ना? शब्द एक प्रमाण है चार प्रकार के प्रमाणों में तार्किकों के यहाँ चार प्रमाण है ना प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये चार ही प्रमाण हैं इनके यहाँ और इन चार प्रमाणों में से एक शब्द प्रमाण है और शब्द रूपी प्रमाण का प्रयोजन क्या होता है प्रमाण मात्र का प्रयोजन है प्रमा प्रयोजन कहते फल को प्रमाण का फल क्या होता है प्रमा प्रमाण तो प्रमा का साधन है ना तो जिसका साधन है वो उसका फल हो जाएगा तो प्रमाण शब्द का अर्थ होता है प्रमा का साधन प्रमा के साधन को प्रमाण कहा जाता है इसलिए प्रमाण का फल क्या होगा प्रमा तो प्रमाण मात्र का फल है प्रमा अपने अपने विषय की प्रमा ये प्रमाण का फल है अपने अपने विषय की प्रमा तो शब्द प्रमाण का भी फल होगा शब्द प्रमाण का जो विषय है तद विषय को प्रमा प्रमा यानी यथार्थ या ज्ञान ये शब्द प्रमाण का फल होगा शब्द प्रमाण उसे कहा जाता है शब्द प्रमाण के विषय का ज्ञान प्रमा। ये शब्द प्रमाण यह शब्द प्रमाण का फल है इसी के लिए शब्द प्रमाण है तो शब्द का प्रयोग करता है वक्ता वो किसके लिए करता है कुछ न कुछ बोलना है इसके लिए तो नहीं बोलता श्रोता का जो जिज्ञास्य अर्थ है श्रोता जिसको जानना चाहता है उसका ज्ञान जिन शब्दों से होता है ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है कौन वक्ता तो वक्ता के द्वारा उच्चारित श्रोता के जिज्ञास्य अर्थ के बोधक शब्दों से श्रोता को अपने जिज्ञास का ज्ञान होता है जिसको जानना चाहता उसे जिज्ञास कहा जाता है तो जो ज्ञान हुआ वो हुआ वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द का फल वक्ता ने जो शब्द प्रयोग किया यानी शब्द का उच्चारण किया उसका फल क्या हुआ उसका फल है ज्ञान और ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ऐसे दिशाओं का दिशाओं के वाचक शब्दों का प्रयोग दिशा जिसकी जिज्ञास्य है उसे दिशाओं को जानने के लिए दिशाओं का ज्ञापन करने के लिए ज्ञान कराने के लिए जिसके पास दिशा की जिज्ञासा लेकर के जिज्ञासु गया उसे दिशाओं के वाचक शब्दों का प्रयोग करेगा वो कौन वक्ता उसे कहा जाएगा वो उसके द्वारा प्रयुक्त तो जो वाक्य होंगे उसमें प्राची प्रतीचि उदीची, इत्यादि शब्द प्रयोग होंगे ना, तो ये शब्द प्रयोग का कारणभूत जो अर्थ है वो है दिशा जिसके लिए प्राची शब्द का प्रयोग होता है जिसके लिए उदीची शब्द का प्रयोग होता है जिसके लिए अवाची शब्द का प्रयोग होता है उसे दिशा कहा जाता है इन शब्द प्रयोगों का निमित्त यानी हेतु असाधारण कारण दिशा है दिशा के होने से ही ये प्रयोग होगा दिशा है लेकिन निश्चित दिशा नाम का पदार्थ क्या है ये जिसके समझ में नहीं आ रहा है उसे समझाने के लिए इयं प्राची इम प्रतिचि इत्यादि शब्द प्रयोग होगा वक्ता के द्वारा जो दिशाओं को जानता है वह ये पूर्व दिशा है ये पश्चिम दिशा है ये उत्तर दिशा है ये दक्षिण दिशा है ऐसा शब्द प्रयोग करेगा ना इन शब्द प्रयोगों का कारणभूत जो है उसे कहा गया दिशा वो है तो प्राच्यादि व्यवहार शब्द निकला दिशा के वाचक शब्द प्रयोगों का शब्द प्रयोग और उसका जो हेतु यानी असाधारण कारण है उसे दिशा कहा जाएगा ये दिशा का लक्षण हुआ और इसमें फिर दिशा का भी अमांतर कोई भेद नहीं है वस्तुतः दिशा एक है लेकिन कहा जाता है मुख्य दिशाएं चार हैं अमांतर दिशाएं चार हैं और एक ऊपर और नीचे की मिलकर के दस दिशाएं हैं ये कहा जाना दसों दिशाओं में व्याप्त अर्जुन ने कहा भगवान ने विश्वरूप दर्शन जब कराया तो सारे दिशाओं में आपका तेज व्याप्त हो रहा है ऐसा एक श्लोक श्लोका कान उसमें दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहा है करके इसका अर्थ है कि दिशा तो एक है लेकिन लोक व्यवहार में तो दस दिशाएं आती हैं तो एक ही दिशा के अवान्तर मुख्य चार भेद और फिर छतर भेद हैं ऐसे दस दिशाएं हो जाती हैं वो होती हैं औपाधिक भिन्न दिशाए उपाधि को लेकर के भेद होता है जैसे शरीर के अंदर संचार करने वाला वायु एक है उसे प्राण कहा जाता है और उसी के क्रिया रूप भेद को लेकर के अवंतर अनेक भेद हो जाते हैं ऐसे हम जहां हैं वहां प्रथम सूर्य दर्शन सूर्योदय जिधर हो रहा है सूर्यदय होने का अर्थ है सूर्य तो कभी न उदित होता है सूर्य की दृष्टि में नास्त होता है हम लोगों की दृष्टि में सूर्य का दर्शन सूर्योदय है हम लोगों की दृष्टि में सूर्य का दर्शन न होना सूर्य का अस्त है तो हमें सूर्य का प्र प्रथम प्रथम दर्शन जिधर मुख करके होने से होता है उसे हम प्राची दिशा मानते हैं पूर्व दिशा मानते हैं तो भाग की दिशा हो गई पश्चिम दिशा तो और दाइने भाग की हो गई दक्षिण दिशा और बाएं भाग की हो गई उत्तर दिशा है। और इन चारों दिशाओं के बीच में अवांतर दो दो दिशाओं के बीच वाली दिशाएँ ईशानी ईशान्य दिशा तो अग्नि और आपकी नैरित्य वायव्य ऊर्ध्व और अध कहा जाता है वो हमारे लिए जो पूर्व दिशा है वो सबके लिए वही पूर्व दिशा होगी ऐसा नहीं है वो सबके लिए दिशाओं का अलग अलग वो हो जाता है का मतलब ये हुआ उपाधि को लेकर के एक ही दिशा के ये अवान्तर भेद प्रतीत हो रहे हैं और उन भेदों के वाचक प्राचादी शब्दों का प्रयोग एक मूल अधिष्ठानभूत दिशा के होने से हो रहा है, तो है। हाँ तो तो वही तो उपाधि का दिशाएं दिशाएं दिशाओं का भेद औपाधिक है एक मूल दिशा तो एक तत्व है द्रव्य नाम का वह नित्य है हाँ, हाँ। जैसे आकाश का स्वरूप क्या समझते हैं और इसका काल का बिना उपाधिक है तुझे तब भी काल स्वीकार करते हैं न हाँ। तो आतीतादि व्यवहार का जो हेतु है वो काल है ऐसे ही प्राच्यादि हम व्यवहार अवस्था में दिशाओं का भेद करके प्राच्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके अस्तित्व में रहने से जिसके होने से यह शब्द प्रयोग होता है वह एक विद्यमान पदार्थ दिशा कहलाता है देह के लिए नहीं वो तो देह ही दिशा थोड़ी हुई जहां हम हैं, वहां से जिस ओर सूर्य दर्शन हो रहा है प्रथम वह पूर्व दिशा ह विभाजित कर रहे हैं लेकिन ये विभाजन करने के लिए जिसका विभाजन कर रहे हैं ये पूर्व दिशा ये पश्चिम दिशा ये दक्षिण दिशा एक दिशा सामान्य नहीं होगी यदि तो दिशाओं का विभाग होगा महाआकाश यदि नहीं होगा अवकाशात्मक तो ये घटाकाश है ये मठाकाश है ये औपाधिक भेद भी थोड़ी होंगे तो उपाधि को लेकर के जिसके जिसका कोई भेद न होते हुए भी भेद प्रतीत हो रहा है ऐसा एक पदार्थ तो है ही है ना हा एक दिशा सामान्य है वो वास्तविक तत्व है दिशा नाम का पदार्थ है दिशा नाम का द्रव्य कौन है एक दिशा सामान्य वो दिशा नाम का द्रव्य है वो एक है और उसी एक के ये अवांतर भेद उपाधि को लेकर के होते हैं सापेक्ष भेद हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इत्यादि और उन भेदों के वाचक शब्दों का प्रयोग जिस दिशा सामान्य के होने से हो रहा है वो दिशा पदार्थ है तो प्राच्यादी व्यवहार हेतुर् दिक दिशा का लक्षण हुआ एक दिशा ऐसा दिशा सामान्य पदार्थ है जिसके रहने से पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इत्यादि शब्द प्रयोग होता है आमांतर औपाधिक भेद करके और हेतु का अर्थ होता है कारण दिशा का, का कारण नहीं दिशा स्वयं कारण है किसका व्यवहार का व्यवहार हेतु का मतलब व्यवहार का कारण व्यवहार का कारण दिशा सामान्य है इसीलिए ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इत्यादि शब्द प्रयोग हो रहा है दिशा इस व्यवहार का कारण है दिशा एक अलग शब्द है ना हेतु दो पद है इसमें प्राचादी व्यवहार हेतु एक पद है और दूसरा है दिक दिक यानी दिशा वो लक्ष्य है दिक और लक्षण है प्राचादी व्यवहार हेतु उसमें तो जोड़ दीजिए तो प्राचादी व्यवहार हेतुत्वम दिश लक्षणम दिशोलक्षणम ऐसा कर सकते हैं प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशोलक्षणम दिशो का मतलब दिशा का दिशो ये ष्टी का एक वचन बनेगा दिक ये प्रथमा का एक वचन है तो प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है उसे कहा जाता है दिशा तो उसमें एक धर्म रहेगा प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्व ये दिशा का लक्षण होगा क्यों ये अनुन अनु अनत्री, अन्य वृत्ति धर्म है दिशा का तो सास एका उसके कोई वस्तुतः भेद नहीं है और जो दस दिशाएं कही जाती है वो औपाधिक है एक ही दिशा के औपाधिक दस भेद हैं, वस्तु और बिना उपाधि के दिशा एक है इसलिए सा यानी वो दिक एका का मतलब एक ही है च और एका था यहां पर कौन सी संधि हुई च एका, च एका वृद्धि वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संज्ञा किसकी किसकी होती है वो तो गुण है हाँ आई औ ये वृद्धि है और गुण अ हम्म अ ये ओ ये गुण है तो सा एका च एक बन गया च एका था तो वृद्धि संधि हुई नित्या नित्या का मतलब नित्य है नित्य है का मतलब ध्वंस से भिन्न है ध्वंस की अप्रतियोगी है कौन दिशा इसलिए नित्य है और विभिवी विभू शब्द से स्त्रीलिंग में एक प्रत्यय होकर के बन जाता है वीभी शब्द विभी शब दि, शब्द स्त्रीलिंग है ना इसलिए उसका विभी ऐसा बना और विभी का अर्थ है विभू और विभू किसको कहा जाता है क्रियावान को विभू हाँ खाली क्रियावान ना हो ऐसा नहीं सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी वो विभू है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी को विभू कहा जाता है ये वो तो लिखा है दो तीन बार आपने तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी उसे विभू कहा जाता है तो दिशा विभू विभवी है का मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पांचों के साथ दिशा का संयोग है ये पांचों जहां रहते हैं वहां उनके साथ संयुक्त होकर के दिशा रहती ही रहती है इसलिए दिशा को विभू कहा गया और अब है दिशा के बाद आता है अष्टम द्रव्य दिशा सप्तम द्रव्य है ना अष्टम द्रव्य का नाम है आत्मा द्रव्य कितने हैं विपरीत गिनती कर लो उनकी हाँ इससे वो, वो सीधा उल्टा बीच में ये करने से होता क्या है वो पक्के होता है ना द्रव्य हाँ ये ये ये है करके घन पाठ वगैरह जो वेद वेदों में होते हैं ना ऐसे पाठ ऐसे जटा पाठ ये पाठ वो पाठ मंत्र को पूरा पक्का अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाने के लिए पहले सीधा फिर ऐसा, फिर बीच में से ऐसे ऐसे करते हैं तो द्रव्य फिर भूलते नहीं है ना। तो ये अष्टम द्रव्य है आत्मा आत्मा का लक्षण ग्रंथ आ रहा है अब इसलिए आत्मवादी है ना तार्किकत ये जो मांडू के कारिका में चल रहा है पूर्व पक्ष की शंका ग्यारहवीं कारिका तीन दिन से वही चल रहा है। तो कुछ एक शब्द भी आगे नहीं पढ़ पाए हम लोग कारिका में तो ये हुआ आत्मा नाम का जो द्रव्य है तर्क संग्रह पढ़ने से पता चलेगा कि तार्किक के मत में आत्मा का क्या स्वरूप है यही वहां पर पूर्व पक्षी बनकर के सर्व मिथ्यात्व मानने पर ये, ये अनुकुपत्ति हो रही है करके जो कर रहे हैं इसके लिए ये भी समझना जरूरी है पूर्व पक्ष को समझना जरूरी होता है ना तो आत्मा का लक्षण है ज्ञानाधिकरण आत्मा बोली ज्ञाना स सद्विधो जीवात्मा परमात्मा परमात्मा एक जीवस्तु प्रतिशरीम हाँ। भिन्नो विभूर नित्य प्रति शरीरम ऐसा छपा हुआ है पर अनुस्वार है अनुस्वार है ना इसमें नहीं है तो प्रति शरीरम भिन्नो विभूर नित्यश्च तो आत्मा नाम का जो अष्टम द्रव्य है उसका लक्षण कर रहे हैं ज्ञानाधिकरणम ज्ञानाधिकरण आत्मन लक्षणम ये हो जाएगा ज्ञानाधिकरणम में एक ज्ञान अधिकरणम ज्ञानाधिकरणम ष्टी तत्पुरुष समास हुआ जो ज्ञान का अधिकरण है अधिकरण कहते हैं आश्रय को और ज्ञान नाम का तो गुण है एक तो ज्ञान यानी ज्ञान नाम का गुण और वो जिसमें समवाय संबंध से रहेगा उसे कहा जाएगा आत्मा जैसे पृथ्वी कौन है तो जिसमें समवाय सम्बंध से गंध रहता है उसे कहा जाता है पृथ्वी में ने गंध जिसमें रह रहा है किस संबंध से समवाय संबंध से वो है पृथ्वी समवाय संबंध से शीत स्पर्श जिसमें रहता है वो है जल ऐसे समवाय संबंध से ज्ञान जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा आत्मा तो ज्ञान कहो या ज्ञानवत्व कहो ऐसे गंधवत्वम कहो या गंधाधिकरण कहो एक बात है गंध का अधिकरण यानी अस्त्र और गंधवान भी उसी को कहा जाता है जिसमें गंध रहता है जिसमें गंध रहेगा वही गंध का अधिकरण बनेगा तो इसलिए ज्ञानाधिकरणत्वम का मतलब हुआ ज्ञानवत्वम ज्ञानवत्वम और ज्ञान किस संबंध से तो समवाय संबंध से तो समवाय संबंध से ज्ञानवत्व समवाय संबंध है न ज्ञानवत्वम आत्मन लक्षणम यह आत्मा का लक्षण हो जाएगा ज्ञानवत्वम शब्द अलग है जैसे पानी और जल शब्द अलग है लेकिन अर्थ दोनों का एक है ऐसे ज्ञानवत्वम का अर्थ है ज्ञान जिसमें रहता है उसे ज्ञानवान कहा जाएगा तो ज़बाद। ज़बाद हाँ अलग अलग नहीं नहीं पर्यावाचक शब्द है उसका व्याकरण के अनुसार अर्थ समझेंगे तो जलवत्वम और जलाधिकरणम एक है जैसे घड़े में जल भरा हुआ है तो घड़ा है जलवान जिसमें जल है उसे जलवान कहा जाएगा ना उसका एक धर्म होगा जलवत्व और जिसमें जल है उसको जल का अधिकरण भी कहा जाएगा अधिकरण यानी आश्रय तो घड़े में जल है तो घड़ा जल का आश्रय हुआ तो उसे जलाधिकरण भी कहा जाएगा उसमें रहेगा जलाधिकरणत्व तो जलाधिकरणत्व भी धर्म किसमें रह रहा है घट में और जलवत्व भी किस में रह रहा है घट में तो एक ही तो है एक ही घट में रहने वाले इन्हें अलग अलग शब्द से कहा जाएगा ये कारपेट आपका अधिकरण है या आप से युक्त कारपेट है का अर्थ निकला कि आपका आश्रय है वो आप उसमें आश्रित है हा? ज्ञानवत्व कहो या ज्ञानाधिकरणत्व कहो ये ये लक्षण हो जाएगा आत्मा का तो समय संबंध है न ज्ञानवत्व या ज्ञानाधिकरणत्व आत्मन लक्षणम् ऐसा कहा जाएगा आत्मन लक्षणम् आत्मा का ये लक्षण है समय संबंध से ज्ञानवत्व समय संबंध से ज्ञान जिसमें रहे वह आत्मा बुद्धि और ज्ञान शब्द पर्याय वाचक है तर्कशास्त्र में बुद्धि और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं इसलिए ज्ञानाधिकरणत्व का अर्थ ही निकलेगा बुद्धि अधिकरणत्व पर्याय होने से ये आत्मा का लक्षण हुआ ज्ञानाधिकरणत्वम ये सामान्य लक्षण है आत्मा का सामान्य का मतलब जितने भी आत्मा के भेद हैं उन सब में रहने वाला और आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी में न रहने वाला और आत्मा जितने हैं उनमें से हर एक में रहने वाला जो धर्म होगा वो आत्मा का लक्षण होगा ना उसे अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म कहा जाएगा तो आत्मा का अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म है समवाय सम्बन्धे न ज्ञानाधिकरणत्वम कहो या ज्ञानवत्वम कहो ये आत्मा को छोड़कर के कहीं पर भी ज्ञान बाकी आठ द्रव्य में और गुणादि में से किसी में नहीं रहेगा कहीं पर भी नहीं रहेगा तो अतिरिक्त तो वृत्ति नहीं होगा अन तो वृत्ति कहा जाएगा इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित माना जाएगा और जितने आत्मा है आत्मा कितने प्रकार के हैं तो दो जीवात्मा परमात्मा और फिर परमात्मा का एक कोई भेद नहीं एक ही है परमात्मा और जीवात्मा के अनेक भेद हैं जितने शरीर उतने जीव हैं इसलिए असंख्य हुए जीवात्मा और उन सारे जीवात्माओं में भी और परमात्मा में भी समय सम्बन्ध से ज्ञान रहता ही रहता है इसलिए ज्ञानवत्वम ये लक्ष्य रूप आत्मा के प्रत्येक अंश में रह रहा है कहीं पर भी नहीं रह रहा है ऐसा नहीं है इसलिए अन्यून वृत्ति धर्म हुआ तो अभ्याप्ति दोष नहीं आएगा और लक्ष्य के किसी भी अंश में न रहे तो असंभव दोष आता है तो असंभव तो ही नहीं तो तीनों दोषों से रहित ये धर्म होने से आत्मा का ये लक्षण माना जाएगा समवाय संबंधे न ज्ञानाधिकरण ये धर्म आत्मा का लक्षण है और सविध ये लिखते हैं स द्विविध स यानी आत्मा ज्ञानाधिकरण लक्षण से लक्षित आत्मा के अवांतर दो भेद हैं दो प्रकार है आत्मा शब्द पुल्लिंग है हिंदी में स्त्रीलिंग है और संस्कृत में पुल्लिंग है तो सद्विधो आत्मा दो प्रकार की हैं हिंदी में कहा जाएगा आत्मा दो प्रकार की हैं और संस्कृत में आत्मा दो प्रकार का है सदविधा जीवात्मा परमात्मा च वो तो दो प्रकार कौन हैं? तो एक है जीव जीवात्मा दूसरा है परमात्मा परमात्मा कौन है तो कहते त्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एवं तो परमात्मा रूप जो एक आत्मा का भेद है उसका लक्षण बताया कि तत्र तत्रयाने तयो हो। ये जो आत्मा के दो प्रकार बताएं, उन दो प्रकारों में से ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा तो जीवात्मा परमात्मा इन दो में से परमात्मा ये हैं ईश्वर ईश्वर यानी निया, नियामक शासक जो है ईश्वर कहते हैं ईशन करने वाला ईशन करने वाला है शासन करने वाला नियामक सारे जीवों को संसार को अपने नियमन में जो रखता है शासन में जो रखता है जो शासक है वो परमात्मा है तो जिसको जिसका शासन करना है जिस पर शासन करना है वो अपने शास्य को जानेगा तब न शासन कर पाएगा तो परमात्मा किसका शासक है सबका शासक है तो परमात्मा के शास्य हो गए सब शास्य कहते हैं जिसका जिस पर शासन किया जा रहा है उसे शास्य कहते हैं और शासक कहते हैं शासन करने वाले को यानी नियामक को कहते हैं शासक और नियम्य को कहा जाता है शास्य और नियमन को कहा जाता है शासन नियामक है शासक नियमन है शासन और नियम्य है शास्य तो जिसका नियमन करना है तो नियंता उसे जानेगा तब न नियमन कर पाएगा तो परमात्मा दो चार दस बीस लाख जीवों का मात्र नियामक नहीं है अपितु पूरे संसार का नियामक है इसलिए अपने सारे नियम में संसार को वो जानता है उससे अज्ञात कोई भी नहीं है किस किससे परमात्मा से परमात्मा को सब ज्ञात हैं इसलिए उसे कहा जाता है सर्वज्ञ तभी तो ईश्वर बन पाएगा यानी सर्वशासक बन पाएगा लेट होता है हाँ ऐसा हो जाता है कि ईश्वर भी ने नियम बनाए हुए हैं तो ये जन्म देने के पहले ईश्वर ने ही बताया था तुमने ये पुण्य किया है ये पाप किया है बताओ तुमको कौन सा फल भोगना है पूर्व शरीर छोड़ते समय ईश्वर प्राणियों को बताते हैं सारे कर्म इससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता तुमने किया है तो इसका फल भोगना है तुम बताओ कौन सा भोगना है पहले उसे पूछते हैं जैसे किसी को फांसी की सजा होती है तो पूछा जाता है ना, क्या अंतिम इच्छा है ऐसे ईश्वर भी उसे पूछते हैं कि तुमने ये किया है इसमें से कौन सा भोगना है बताओ तो जो भोगना चाहता है वो किया हुआ उसका फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसे शरीर को इसके लिए बना देते हैं ईश्वर संकल्प से स... नहीं इसी जन्म में देंगे तो पहले वाला संकल्प उनका ये हो जाएगा ना बाधित तो। वो सत्य संकल्प है सत्य संकल्प होने से ये तो बता रहा हूँ कि ईश्वर का जो संकल्प है पहले वाला संकल्प है कि इतने कर्मों का ही फल इतने में भोगना है कोई अपराधी होता है वो कई अपराध करता है तो एक अपराध का फल उसे भोगते समय दूसरे अपराध का फल के लिए फिर अलग दंड दिया जाता अलग केस चलता है उस पर और फिर उसको उसकी सजा अलग दी जाती है ये थोड़ी कि अनेक अपराध किए उसमें से एक ही अपराध का फल दे दें और बाकी को माफ़ कर दें लेकिन यह है कि एक ही समय में सारे अपराधों का फल कैसे भोगा जाएगा वो तो एक समय में एक अपराध का फल भोगेगा ऐसे एक समय एक कर्म का फल भोगेगा जितना संभव हो एक जन्म में उसकी उसका फल भुगाने के लिए तो जन्म है ये बंधन में डाला है शरीर रूपी जेल में डाला है अब ये पूरा करेगा यह सजा पूरी भोगेगा तो दूसरे अपराध का फल देंगे नहीं तो फिर कितने कानून में रोज ही रोज संशोधन करने पड़ेंगे ऐसा होगा कि नहीं वेद एक ऐसा कानून है संविधान है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता ईश्वर भी वेदानुसार सबको अपना अपना फल देते हैं इसलिए वहाँ पर देर है ये कहा जाता है ईश्वर के यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है वहाँ सही सही न्याय मिलेगा थोड़ा समय तो इसलिए लगता है कि अनादि काल से अपराध करता ही आ रहा है ना जीव तो पहले अपराधों की सजा भी भोग रहा है और नए नए अपराध करता जा रहा है तो उसकी सजा भोगने के लिए फिर होता ही जाएगा कभी कभी सभा सजा माफ की जाती है उसके लिए अपराध माफ किए जाते हैं तो एक ही नियम है उसके लिए तो वो नियम है ज्ञान आत्मज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा भस्म सात कुरुते अर्जुन सारे अपराधों से छुटकारा मिल जाता है उसे कहा जाता है राष्ट्रपति ने क्षमादान दे दिया क्षमादान मिल जाता है तो ये जो है जीव और परमात्मा उसमें से परमात्मा सर्वज्ञ है ईश्वर होने से वो सर्वज्ञ है ईश्वर है का मतलब सर्वनियामक है इसलिए उसे अपने नियम में मात्र को जानना आवश्यक है तो नियम मात्र को जानता है और नियम में उसका सारा संसार है इसलिए सर्वज्ञ है सर्वान जानातीति सर्वज्ञ सबको जो जानता है वो सर्वज्ञ है तो तत् ईश्वर सर्वज्ञ और वो कौन है वही परमात्मा है जो शासक है सर्वज्ञ है वो परमात्मा है ये परमात्मा रूप जो आत्मा का भेद विशेष है आत्मा विशेष हुआ ना परमात्मा आत्मा सामान्य तो जीव और परमात्मा दोनों और दोनों में रहने वाला लक्षण हो गया ज्ञानाधिकरणत्व और ये मात्र परमात्मा का ही लक्षण हुआ ईश्वरत्वे सती सर्वज्ञत्व ये केवल परमात्मा का लक्षण है जो सर्वशासक होता हुआ सर्वज्ञ है सर्व विषय ज्ञान का आश्रय है सर्वज्ञ कहा जाएगा सबको जानने वाला जो सबको जानेगा वो सर्व ज्ञान का आश्रय बनेगा सर्व ज्ञानाधिकरण जीव को सर्व ज्ञान नहीं होता है ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे ज्ञान ना हो ज्ञान तो होता है लेकिन सर्व ज्ञान हो निरतिशय सर्वज्ञता ईश्वर में ही है बाकी सापेक्ष कोई कम विषय को जानता है उसकी अपेक्षा कुछ को तो कोई अधिक पदार्थों को जानता है कोई ज्यादा को जानता है उससे लेकिन सारा ज्ञान निरतिशय सर्वज्ञता केवल परमात्मा में है सर्वशासकत्व केवल परमात्मा में है हैं? हाँ तो पदार्थ विशेषों को जानता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है तो सर्वे ईश्वरत्व सती सर्वज्ञत्व परमात्मन लक्षणम् ये परमात्मा का लक्षण होगा ये जीव में नहीं घटेगा और जीव का लक्षण जीव का क्या है तो कहते हैं कि जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च ये विभू नित्य परमात्मा के साथ भी जोड़ देना परमात्मा एक ही है विभू है नित्य है यानी सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है और नित्य है ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है और जीवस्तु प्रतिशरी भिन्नो तो जीव तो जितने शरीर उतने जीव है का मतलब अनेक है हर एक शरीर में एक एक जीव है अलग अलग तो इसलिए और प्रत्येक जीव विभू है मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है प्रत्येक जीव जितने शरीर उतने जीव है और प्रत्येक जीव का सभी मूर्त द्रव्य के साथ संयोग है इसलिए विभुत्व है उनमें और कोई जीव मरता नहीं है न उत्पन्न होता है इनके यहाँ इसलिए प्रागाभाव का प्रतियोगी भी अनित्य होता है ध्वंसाभाव का प्रतियोगी भी अनित्य होता है न और जीव नित्य है इन्हें ध्वंस भिन्न सती ध्वंस का अप्रतियोगी है इस प्रकार ये जीवात्मा और परमात्मा को मानते हैं तो ज्ञानाधिकरण हुआ ना तो ज्ञान यानी प्रमा तो प्रमातृत्व आत्मा में मानते हैं ये लोग और कर्ता भी आत्मा को मानते हैं <laughs> कुल मिलाकर के शरीर कितने हैं ये बता दो तब आत्मा हम बता देंगे